भागवत कथा परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे वे आपस में कहने लगी अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं क्योंकि इनमें भजा, कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ी, तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रजयुवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह है अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही यह आराधिका होंगी इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं प्यारी सखियों भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है उसके अहोभाग्य हैं क्योंकि ब्रह्मा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 श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा सख्यों यहाँ देखो प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं इससे सूचित होता है कि यहाँ भी किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं हो न हो यहाँ उस कामी ने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 स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी एक खेल रचा था इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती है केवल मेरा ही मान करते हैं मुझे आदर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो यह सुनकर भगोपी, जो ही उनके कंधे पर चढ़ने चली त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी हानाथ हा रमण हा हाँ महाभुज तुम कहाँ हो कहाँ हो मेरे शखा मैं तुम्हारी दीन हीन दासी हूँ शीघ्र ही हूं। मुझे अपने सन, सानिध्य का अनुभव कराओ मुझे दर्शन दो परीक्षित गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूँढती ढूंढती वहाँ जा पहुँची थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है जब उन्होंने उसे जगाया तब तो उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया इसी से वे अंतर ध्यान हो गए उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है घोर जंगल है हम झूलती जाएंगे तो श्री कृष्ण और भी उनके अंदर घिस जाएंगे तब वे उधर से लौट आई परीक्षित गोपियों का मन श्री में हो गया था उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी कहाँ तक कहूँ उनका रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी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 और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी